कुछ घंटों तक पैदल चलने के बाद ये लोग पहाड़ी कोना के करीब पहुंच रहे थे अब तक जंगल में बारिश शुरू हो चुकी थी हालांकि नैना और विक्रांत अपना रेनकोट साथ में लेकर आए थे ऐसे में उन्हें बारिश से कोई ज्यादा परेशानी नहीं हो रही थी हां ठंड से भले उन्हें थोड़ी तकलीफ थी लेकिन फिर भी ये दोनों बारिश और ठंड को मात देते हुए लगातार आगे को बढ़ते जा रहे थे तभी नैना के पास राघव का टेक्स्ट मैसेज आया ये मैसेज राघव ने नैना को तकरीबन दो घंटे पहले भेजा था लेकिन नेटवर्क प्रॉब्लम की वजह से अब जाकर नैना को यह मैसेज मिला था राघव ने मैसेज में यह भी लिखा था कि वो नैना और विक्रांत का फोन काफी देर से ट्राई कर रहा था लेकिन उन दोनों का फोन आउट ऑफ नेटवर्क चल रहा था इस वजह से उसने बाद में मैसेज किया है राघव ने नैना को ये बताने के लिए मैसेज किया था कि उसने टी ए ए आ आ ए के ऑफिस से जंगल की तरफ गए हेलीकॉप्टर के बारे में पता लगा लिया है वहाँ से ये बात कंफर्म हो गई है कि वो हेलीकॉप्टर देवाशीष मुखर्जी और उसकी टीम द्वारा ही बुक किया गया था ये लोग हेलीकॉप्टर से जंगल में किसी केस के इन्वेस्टिगेशन के लिए गए हुए हैं। ऐसा उन्होंने ए वालों को बताया है। जाहिर है कि देवाशीष मकबरे के चोरों और गोल्डन पिलर के बारे में पता लगाने के लिए ही जंगल में गया है खैर अब तक सी का हेलीकॉप्टर उन लोगों को जंगल में छोड़कर वापस आ चुका है राघव ने नैना के पास देवाशीष के हेलीकॉप्टर के लैंड करने की लोकेशन भी भेज दिया था नैना ने लोकेशन चेक किया तो पता लगा कि देवाशीष भी पहाड़ी कोना के पास में ही कहीं कहीं पर उतरा है। बस अंतर इतना है कि नैना और विक्रांत पहाड़ी कोना में पश्चिम की दिशा से प्रवेश कर रहे थे जबकि देवाशीष अपनी टीम के साथ जस्ट अपोजिट डायरेक्शन यानी कि पूर्व दिशा से प्रवेश कर रहा था हेलीकॉप्टर ने उन्हें जंगल में जहाँ छोड़ा था वहाँ से ये लोग किसी अनोन लोकेशन की तरफ निकल चुके थे विक्रांत तो और नैना बारिश और ठंडी हवाओं के बीच लगातार आगे को बढ़ते जा रहे थे उन्हें नहीं पता था की आगे जाने पर क्या होने वाला है उन्हें केस को सॉल्व करने में सफलता मिलेगी या नहीं चोर पकड़ में आएंगे या नहीं गोल्डन पिलर के बारे में कुछ पता चलेगा या नहीं कुछ नहीं पता था लेकिन फिर भी ये दोनों जंगल के बीच पहाड़ी को पार करते आगे को बढ़ रहे जा रहे थे इस बीच विक्रांत को सबसे ज्यादा चिंता तो अदृश्य शक्ति के दिए हुए कोडवड़ आकाश के परिणाम के सता रही थी हालांकि अभी तक मौसम ने कोई ऐसा संकेत तो नहीं दिया था जिससे आगे बाढ़ या किसी अन्य प्राकृतिक आपदा के संकेत मिले लेकिन अब तक बारिश की वजह से रास्ते में काफी कीचड़ फैल चुका था बारिश की वजह से रास्ते में हल्का दलदल सा बनने लगा था और वहां पर पैर रखने में काफी दिक्कत हो रही थी बार बार पैर दलदल में फंसता जा रहा था किसी तरह से ये लोग दलदल को पार करते हुए आखिर में पहाड़ी कोना के पास पहुंच गए थे ये पहाड़ी कोना वही जगह थी जहाँ पर मिस्टर अयर अपने साथियों के साथ रिसर्च करने के लिए आए हुए थे देखने में ये किसी बेहद पुराने कले जैसा लग रहा था पत्थर की काफी ऊंची दीवार बनी हुई थी लेकिन इस पुराने खंडर में कहीं भी छत नहीं थी लंबी दीवार के बीच बीच में पत्थर का ही गेट बना हुआ था लेकिन उस पर काफी सारे पेड़ पौधे उगे हुए थे ऐसा लग रहा था कि यहाँ पर सालों से कोई आया गया नहीं है विक्राम तो नैना इस दीवार के भीतर दक्षिण दिशा की तरफ से घुसे थे नैना अंदर घुसने के बाद ठीक उसी लोकेशन पर पहुंची जहाँ पर मिस्टर अय्यर अपने साथियों के साथ बाढ़ के पानी में फसे हुए थे हालांकि उन लोगों ने अपने पेपर में बिल्कुल एग्जेक्ट लोकेशन तो नहीं बताया था लेकिन फिर भी पूरी उम्मीद थी कि नैना और विक्रांत उस लोकेशन के आसपास पहुंच चुके थे यहां पहुंचकर विक्रांत और नैना को वो स्थान ढूंढना था जहां पर मिस्टर अय्यर अपने साथियों के साथ नदी के बाढ़ से बचने के लिए रुके थे क्योंकि तो पूरी उम्मीद थी कि उसी जगह पर गोल्डन पिलर से रिलेटेड कोई क्लू मिल सकता है ये भी हो सकता है की मकबरे में चोरी को अंजाम देने वाले चोर भी उसी जगह पर छुप बैठे हूं क्योंकि नदी के बाढ़ से बचने के लिए वही जगह सबसे सेफ है वैसे भी पहाड़ी कोना की बनावट इस तरह की है कि नदी में बाढ़ आने पर ये पूरा इलाका पानी में डूब जाता होगा विक्रांत तो और नैना काफी देर तक यहाँ पर खोजबीन करते रहे लेकिन उन्हें कहीं से कोई भी क्लू नहीं मिला ये जगह काफी अजीब सी थी इंसान क्या यहाँ पर तो जानवरों के भी आने जाने का कोई सबूत नहीं मिल रहा था शाम के पांच बजे तक ये दोनों खोजबीन करते रहे लेकिन कुछ हाथ नहीं लगा शाम होने पर फिर से दोनों टेंट लगाने का इंतजाम करने लगे पहले तो उन्होंने टेंट लगाने के लिए एक सेफ प्लेस ढूंढा और फिर वहां पर टेंट लगाना शुरू कर दिया आज की रात नैना ने विक्रांत के साथ ज्यादा ज्यादती नहीं की उसे टेंट के भीतर आने की परमिशन दे दी थी लेकिन नैना को बड़ा ताजुब तब हुआ जब विक्रांत टेंट के भीतर जाने के बजाय बाहर ही अपने स्लीपिंग बैग में जाकर पड़ गया वो नैना के टेंट के बाहर ही स्लीपिंग बैग में पड़ा रहा नैना तुम आराम से सो जाओ मैं यहाँ बाहर ही रहूंगा कोई दिक्कत नहीं है विक्रांत ने खुद को स्लीपिंग बैग में फिक्स करते हुए कहा नैना को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर विक्रांत इतना शरीफ कब से हो गया कल तो ये भीतर आने के लिए मरा जा रहा था और आज नैना भी विक्रांत की शराफत का सम्मान किया और बिना कुछ कहे ही वो टेंट के भीतर ही सो गयी बाहर अभी भी बारिश हो रही थी विक्रांत किसी तरह ऐसी खुद को बारिश से सुरक्षित करते हुए पड़ा हुआ था वो काफी थका हुआ था लेकिन फिर भी उसे नींद नहीं आ रही थी उसे अभी भी किसी अनहोनी के होने का डर सता रहा था और इसी डर के मारे वो अपनी आंखें आरोप लेटा हुआ था लेकिन यहाँ जंगल में घनघोर सन्नाटा की बूंदों के पत्तों पर पड़ने की आवाज विक्रांत के कानों में सुनाई दे रही थी आधी रात हो चुकी थी और जंगल में सर्दी ने भी अपना रंग दिखाना शुरू कर दिया था विक्रांत अभी भी अपनी आंखे खोल लेटा हुआ था कुछ ठंड की वजह से और कुछ अनहोनी की आशंका की वजह से उसे नींद नहीं आ रही थी इसी बीच वो अपने दृश्य शक्ति के बारे में भी सोचने लगा अब तक आधी रात हो चुकी थी आज के दिन का टास्क खत्म भी हो गया था लेकिन ना आकाश कोडवर्ड का कुछ मतलब समझ में आया कहीं ऐसा तो नहीं की आकाश कोडवर्ड का मतलब कुछ नहीं है मतलब अगर ये कोडवर्ड मिला है तो उस दिन कुछ भी नहीं होने वाला है लेकिन भले ही अभी तक आज के टास्क में कुछ नहीं हुआ था लेकिन फिर भी विक्रांत को पूरी उम्मीद थी कि कुछ न कुछ जरूर होगा और अचानक ही होगा क्योंकि तो अदृश्य शक्ति के टास्क में जब भी कोई मेरेक्ल होता है तो वो अचानक ही होता है हर बार विक्रांत के साथ ऐसा ही हुआ है अचानक ही कुछ बड़ा हो उठता है इसी उम्मीद के साथ ही वो अपने स्लीपिंग बैग में जागता हुआ पड़ा था विक्रांत तुम्हारा दिमाग खराब हो चुका है क्या नैना ने टेंट का चैन खोल अपना सिर बाहर निकाल कहा बाहर ठंड है तुम मरने के लिए बैठे हो क्या वहाँ जल्दी करो अंदर आ जाओ नैना के फिर से बुलाने पर विक्रांत खुद को नहीं रोक सका बाहर वाकई में बहुत ज्यादा ठंड थी और विक्रांत का पूरा शरीर थर, थर कांप रहा था अब जाकर उसे एहसास हो रहा था कि ठंड के मारे वहां ढंग से बोल भी नहीं पा रहा था विक्रांत को एहसास हो गया कि अगर वो बाहर पड़ा रहा तो फिर ये ठंड नहीं झेल पाएगा और सुबह होते होते उसकी हालत खराब हो जाएगी इसलिए उसने अपना स्लीपिंग बैग उठाया और फटाफट नैना के टेंट में चला गया टेंट के भीतर जाने के बाद वो फटाफट नैना के बगल में अपना स्लीपिंग बैग में एडजस्ट करके लेट गया